रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी योगानंद गया गयाधाम प्रयाग चित्रकूट ओंकारनाथ आदि दर्शन करने के पश्चात वे प्रयाग आकर चेक से पीड़ित हुए संवाद पाकर स्वामी जी तथा कुछ अन्य गुरु भाई उनके पास दौड़ आए सौभाग्यवश बीमारी बढ़ी नहीं उन्हें छोटी माता निकली थी और वे थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो गए आरोग्य लाभ के पश्चात भी कुछ दिनों तक योगीन महाराज प्रयाग में ही रहे अठारह ईस्वी के प्रारंभ में वे कलकत्ता लौट आए और भिन्न भिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से माताजी की सेवा में आत्मनियोक किया जहाँ तक हमें पता है योगानंद जी महाराज जयराम बाटी और कामारपुकुर में अधिक समय रहते हुए माँ की सेवा नहीं कर पाए फिर भी माँ के कलकत्ता तथा बेलूर आदि स्थानों में निवास करते समय अथवा तीर्थ यात्रा के समय वे छाया के समान उनके पीछे पीछे रहते हुए उनकी सेवा में नियुक्त रहते थे अब माता जी के विविध स्थानों में निवास आदि के बारे में यथासंभव एक काल क्रमानुसार विवरण किया जा रहा है इससे योगानंद महाराज के अज्ञात जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ेगा अठारह सौ ईस्वी के प्रारंभ में माँ कलकत्ता लौटी और बेलोर में राजो गुमास्ता के किराए के मकान में रही बाद में कम्बोलिया टोला के में मास्टर महाशय के मकान पर आई 1810 सौ ईस्वी के ज्येष्ठ मास मई में वे बेलूर के घुसूड़ी नामक स्थान में एक किराए के मकान में थी योगानंद यहाँ पर उनकी सेवा में नियुक्त थे भाद्रपद सितंबर तक माँ वहाँ रहीं। फिर रक्ता होने के कारण उन्हें चिकित्सा के लिए वराहनगर स्थित सौरेंद्र ठाकुर के मकान पर लाया गया उस समय योगानंद बराहनगर मठ में रहते हुए मां की देखभाल किया करते थे इसके पश्चात मां बलराम मंदिर में आई और दुर्गा पूजा के बाद कामार पुकुर होती हुई जयराम बाटी गई 1893 सौ तिरानवे ईस्वी आषाढ़ में मां बेलोड़ लौटकर कर बाबू के मकान के दो दुमझले पर निवास करने लगी साथ में गोलाप मां और योगिन माँ रहती थी और बाहर नीचे के बैठके में रहते हुए स्वामी योगानंद और त्रिगुणाचितानंद उनकी सेवा में नियुक्त रहा करते थे उस वर्ष के अंतिम भाग माघ या फाल्गुन में माँ वायु परिवर्तन के लिए कैलवार गई तो योगानंद भी साथ गए दो महीने बाद कैलवार से लौटकर कर माँ अठारह ईस्वी की दुर्गा पूजा के पूर्व तक बेलूर में रही पूजा के समय वे आजपुर गईं और वहाँ पूजा के कुछ दिन बिताने के बाद जयराम चली गई इसी वर्ष फाल्गुन या चैत्र में मां अपनी जर्नी आदि तथा योगानंद जी के साथ तीर्थ दर्शन को गई और वृंदावन में प्राय दो महीने रहीं तदुपरांत कलकत्ता लौटकर वहां कुछ दिन बिताने के बाद मां गांव को गई अठारह अप्रैल में कलकत्ता लौटकर उन्होंने बाग बाजार के गोदाम वाले भवन में पाँच छः महीने निवास किया उसी मकान में सेवक योगानन्द भी रहे अठारह सौ अंठानवे ईस्वी के चैत्र या बैशाख में माँ बोजपाड़ा लेन 10 10-2 नंबर के किराए के मकान में आई उस समय योगानंद भी उनके साथ आए मात्र भक्त योगानंद को यदि थोड़े से भी पैसे प्राप्त होते तो वे उन्हें संभाल कर रख लेते ताकि माँ तीर्थ दर्शन आदि जाने पर अपनी इच्छा इच्छानुसार खर्च कर सके इस प्रकार दो चार आने जमा करते हुए उन्होंने मां के लिए छः सौ रुपये एकत्र कर लिए थे जगद्धात्री पूजा के समय बर्तनों की साफ सफाई में सहायताार्थ मां प्रतिवर्ष जयराम बाटी जाया करती थी यह देखकर योगानंद महाराज ने पूजा के लिए काठ के बड़े बर्तन सिंहासन आदि बनवा दिए और मां से कहा अब तुम्हें बर्तन माँजने के लिए नहीं जाना होगा पूजा का खर्च चलाने के लिए उन्होंने तीन रुपये एकत्र कर तीन बीघा जमीन भी खरीद दी थी